नेली मैकलंग महिला अधिकारों की चैंपियन नेली मुनी का जन्म 20 अक्टूबर अठारह को ओंटारियो में चैट्स के पास हुआ था वो छः बच्चों में सबसे छोटी थी जब वो सात साल की थी तब उसके परिवार ने अपना खेत बेच दिया फिर उन्होंने सोरिस वैली मैनेटोबा में अपने घर से ही काम शुरू किया नैली बचपन से ही स्वतंत्र और उत्साही थी एक बार वो शहर की एक पिकनिक में गई वो उत्सुक थी और उसे उम्मीद थी कि वहाँ लड़कियों के लिए कोई रेस जरूर होगी पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ दौरते समय लड़कियों की लंबी स्कर्ट उड़ सकती थी और उस जमाने में लड़कियों को अपनी एड़िया दिखाने की अनुमति नहीं थी मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों नेली ने बाद में लिखा लेकिन लोगों ने मुझे चुप रहने को कहा उसके बाद नेली खेत के कामों में व्यस्त हो गई और 10 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जा पाई लेकिन इसके इससे उसके सीखने का प्यार कम नहीं हुआ राजनीति और दुनिया के बारे में उसकी समझ विकसित हुई कम उम्र से ही उसके लिए निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण थी अठारह नवासी में एक शिक्षक बनने की ट्रेनिंग के लिए वो पाँच महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विनिपिक गई जब नैली 16 साल की थी तो उसे शिक्षण प्रमाण पत्र मिला और फिर उसने एक कमरे वाले स्कूल की सभी आठ कक्षाओं को पढ़ाया वो कभी कभी छुट्टी के समय छात्रों के साथ फुटबॉल खेलती थी शुरू में तो माता पिता ने यह मंजूर नहीं किया लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वो स्वीकार किया अगले साल उसने मैनेटाव में पढ़ाया उस दौरान वो रेवरेंड जेम्स मैकलूंग और उनकी पत्नी एनी के घर में रही एनी मैकलून का नेली पर बहुत प्रभाव पड़ा उन्होंने उन्होंने नैली का महिला क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन से परिचय कराया महिलाओं का यह संगठन शराब के कारण पैदा हुई पारिवारिक समस्याओं से जूझता था नेली उनके विचारों से सहमत थी कि लोगों को शराब से पूरी तरह दूर रहना चाहिए मैकलूंग के घर में एक अन्य व्यक्ति था एनी का बेटा वैसले वो पेशे से एक फार्मासिस्ट था नैली पर वैसले का गहरा प्रभाव पड़ा पांच साल के प्रेमालाप के बाद उसने अठारह में वैसले से शादी की और अपना शिक्षण कार्य छोड़ दिया वैसे अन्य करियर नेली का इंतजार कर रहे थे वो पांच बच्चों की मां बनी 1908 में सोइंग इन सौ नेली की पहली किताब प्रकाशित हुई नेली ने कुल मिलकर कुल मिलाकर 16 सफल पुस्तकें लिखी एक लंबे समय तक कनाडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रही उसके बाद नेली एक प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता और राजनीति की बनी लेकिन उन्हें महिलाओं के अधिकारों के काम के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है उन्नीस में नैली मैकलूंग और उनका परिवार विनिपिक चला गया और फिर वे वहीं के बन गए वहां पर नेली एक सुफ्रा सुफ्रा जिस्ट बनी यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले इस मुद्दे पर उसने जमकर काम किया वो अपने पति और बच्चों के लिए समर्पित थी और उन्होंने महिलाओं और बच्चों के जीवन कठिन जीवन को बहुत करीबी से देखा था उनमें से कई परिवार गरीब थे जो कड़ी मेहनत करते थे पर जो साथ में शराब के दुरुपयोग से पीड़ित थे वोट के अधिकार के पीछे की असली भावना नैली ने लिखा अन्य महिलाओं के जीवन से सहानुभूति थी हमारी इच्छा दुनिया को महिलाओं के लिए एक बेहतर जगह बनाना था बहुत सी महिलाओं ने अपने जीवन में गरीबी और कठिन मेहनत का अनुभव किया था फोर्ट मैकलोड अलबर्टा में सार्वजनिक भाषण के लिए दिया गया एक विज्ञापन नेली मैक्लोन ने अपनी किताबों से पढ़ना शुरू किया उन्होंने अपने भाषणों से अपने श्रोताओं का मनोरंजन भी किया और उन्होंने शराबबंदी और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे उठाए उन्नीस में जब उनका परिवार अल्बर्टा शिफ्ट हुआ तब तक नेली महिलाओं के मताधिकार की एक चैंपियन बन गई थी नेली यह जानती थी कि वोट देने से महिलाएं शराब के व्यापार को प्रभावित कर सकती थी उसके बाद नेली और कुछ अन्य कार्यकर्ता पीड़ित महिलाओं के लिए वोट का अधिकार जीतने के काम में जुट गई 1916 में उनके काम की बदौलत अल्बर्टा और साथ में सस्का और मैनिटोबा की महिलाओं ने वोट देने का अधिकार जीता और महिलाएं सार्वजनिक चुनाव के लिए खड़ी हो सकती थी 1917 में ब्रिटिश कोलंबिया में भी महिलाओं ने यह अधिकार जीते अब हालात बदलने लगे थे अठारह जुलाई उन्नीस को नैली मैकलूंग अल्बर्टा विधानमंडल के लिए चुनी गई उससे पहले केवल दो अन्य महिलाओं ने ही कैनेडा की प्रांतीय सरकार में काम किया था महिलाओं के अधिकारों के लिए नेली का काम जारी रहा उन्नीस तक क्यूबेक को छोड़कर महिलाएं कनाडा के सभी प्रांतों में वोट कर सकती थी लेकिन अभी भी सेनेट में उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती थी क्योंकि महिलाओं को अभी भी व्यक्ति नहीं माना जाता था क्या महिला व्यक्ति नहीं थी नेली मैकलूम उससे पूरी तरह असहमत थी उन्होंने चार अन्य महिलाओं के साथ मिलकर कैनेडा के सर्वोच्च न्यायालय से कानून की सही व्याख्या करने को कहा जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने भी महिलाओं को व्यक्ति में शामिल नहीं किया तो उससे पांचों महिलाएं बेहद नाखुश उन्होंने लंदन इंग्लैंड में कनाडा की सर्वोच्च अदालत में उस मामले की अपील की फिर अठारह अक्टूबर उन्नीस को ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल ने फैसला सुनाया जिसमें कानून के तहत महिलाओं को व्यक्ति करार दिया गया था अब महिलाएं कनाडा में सेनेट सदस्य के रूप में काम कर सकती थी आयरिन पार्लरपी नेकली मैकलिन एमिली मर्फी लुईसा मैकनी और हेनरीटा एडवर्ड्स पांच प्रसिद्ध महिलाएं कैनेडा में महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण जीत थी कई लोग इस जीत से नाखुश भी थे हालांकि मैकलूम ने जो किया था उस उन्हें उस पर दृढ़ विश्वास था उन्होंने बाद में कहा कभी पीछे मत हटो कभी सफाई मत दो कभी माफी मत मांगो अपना काम पूरा करो और लोगों को चिल्लाने दो एक सितंबर उन्नीस सौ इक्यावन को विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया में अपने ही घर में नेली मैकलूम का निधन हुआ उनकी कब्र पर लगे पत्थर पर लिखा है प्रेम और यादगार आज भी उनका नाम अमर है समान अधिकार और बेहतर जीवन के लिए महिलाओं के संघर्ष के एक शक्तिशाली कनड़ई प्रतीक के रूप में